पंजाब ठुबरी ठुबरी <laughs> जो आई बनारस से है। ठीक मगर लोग जो समझते हैं बनारस ठुबरी और लखनऊ ठुबरी अलग अलग वो बात बराबर नहीं फर्क कितना ही है इसमें कि उस ठुमरी के ठेके बदल गए ठुमरी वो ही रही ठेके बदल गए ठेके इसलिए बदल गए कि वो चलती रही होने लगी क्योंकि वो मैच में आई इसलिए वो चली और कॉन्सिक्वेंट फर्क इसमें हो गए है बात जो रही वो वही रही बिल्कुल फर्क फर्क किस हो तो हो गया पंजाब में हो गया तो पंजाबी वो वो पंजाब में क्योंकि पंजाबी अलग गले से चलते हैं वो मुरखी खटका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसकी अलग दिखती है क्लासिकल में वो ऐसे ही गाते हैं देखा होगा ठेके थे। भी वही थे सजावत के ठेके वो वो उतलते ठेके भी गाते नहीं कम गाते ज़्यादा तो पंजाबी ही ठेका लगता है तो तो सोलह माता का दीपचर भी क्लासिकल ठुबरी या ठुबरी होती है वो तो क्लासिकल तो गाते हो तो जैसे वैसी ठुबरी गाते हो ठुबरी गाना है तो समझ समझने की बात है करने की बात है उस पर कहन है जो तो कहन कर, कह सकता वो अच्छा ठुबरी गाएगा क्योंकि तो बात ही पैदा होती है इसलिए दूसरा तो कुछ नहीं मगर ठुमरी टप्पा से आई ठोमरी टप्पा से आई ठोमरी टप्पा से ऐसी आई है कि तुम देखो सब तुम्हारी ठुमरिया जब ठोमरी कहा पे पैदा हुई ठोरी कोठे पे पैदा हो, फोक नहीं है ठुमरी फोक that. नहीं ये फोक है ये फोक है तुम्हारे सब फोक चलते ठेके में चलेंगे केरवा में चलेंगे धुमारी में चलेंगे दीपचंदी में नहीं चलेंगे वैटभ में नहीं चलेंगे भी नहीं चलेंगे सब चार मात्रा में चलेंगे क्योंकि वो कम्युनिटी सिंगिंग है चैती कचरी चैती कचरी होरी सब सब चलते ठेके में ही चल क्योंकि सब मिलके वो गाना है ठुबरी ठुबरी एक आदमी का काम है ठुरी सब मिलके नहीं गा सकते ठुबरी एक पेश कर को तो एक आदमी पेश करेगा, ही क्योंकि वो गाना ही वैसा है और फोक और ठुकरी में जो खास फर्क है वो ये है कि फोक ऋतु का वर्णन करते हैं ट्रेट स्त्री पुरुष संबंध का वर्णन करते हैं तुम्हें तुमसे रायमोल से बात खत्म बात सीधी डायरेक्ट सूरतिया देखे बिना ना ही चैन खत्म हो के बात और उसने क्या कह रहा है कोई राय नहीं क्या कहने से सुद्विदर, सुद्विदर तब से गए बहुने सुधर सुधर उधर ली थी तब से ब्याज बेचैन सूरतिया देखे बिरा ना ही इसलिए ठुबड़ी ठुबड़ी ठुबड़िया अलग है ठुबरी माथे से नहीं पैदा हुई बिल्कुल, बिल्कुल। बोलते-बोलते ही देखो बात ये हो गई देखो बात ये हो गई गवैया सब गवयो, गवयो सब राजा श्रय जो खत्म हो गया उसके बाद गवैया सब कोठे पे पहुंचे क्योंकि तो गवैयों को संभालना कोठे वालों का ही काम रहा सब गवैयों ने हाथ में सारंगी ली अब्दुल करीम का वहीद साहब भी हाँ वहीद भी सारंगी बजा रहे थे गुलाम अली सारंगी बजा रहे थे 40 साल तक गुलाम अली ने हमने हमसे गुलाम अली खान साहब बोला है 40 तक 40 साल मेरे के 40 साल मेरे सारंगी बजाई, और पैसे नहीं मिलते थे सारंग कोठे पे पैसा मिलता था बस तो ये सब कोठे पे पहुँचने के बाद वैसे तो बहुत से टुकवैया तो टप्पे गाते थे मगर टप्पे कोठे में भी, भी क्लासिकल तो कोठे में होता ही नहीं तो टप्पे गाते गाते गाते सबको टप्पे सिखाए मगर जो नाच गर्ल्स थी उनको क्या करना है गला फिर घुमाना वो तो वो हाव करते थे वो जो कुछ बता रहा है तो वो हाथ से बताता है आदा करते थे और ठुबरे में आधा हो हो लगा आदर से ठुबरी पेश की गई और टप्पे की तान तो निकल गई राह गोल हो गए बहुत गोल हो गए मैं कैसे भरू पारी मैं कस भरु पारे कस भरु ये टपा है वही बात है मैं कैसे भरू पा पा रहे रोके के मार गए रो मार गए और हाथ से बाकी सब बात कहनी है वो हाथ से कहने लगी बैठ के कहने लगी माजीद अली शाह के दरबार में ठुमरी खड़ी हो गई ये फर्क हुआ है और कोठे पे जब ठुमरी कही ठुपरी के कोठे से ऐसे निकली तब टप्पा बदनाम हो गया टप्पा बदनाम इसलिए हो गया कि ये टप्पा बहफिल में गाले काला गवैया में छोड़ दिया कि वो कोठे का है, है। उसको कोठे का स्टैम्प मिल गया लोग बोलते थे कि भास्कर बुआ बहुत टप्पे गाते थे बहुत टप्पे गाते थे एक भी टप्पा कभी महफिल में गाया नहीं क्योंकि वो बदनाम हुआ है तो वो गवैये थे इसलिए उसने तो मैं टप्पे के प्राइवेट महफिल करते थे भास्कर बाबा के लिए लोगों ने सुनी एक लावली कार आई थी और उस उसते लावली सुनाई मगर तो अच्छी नहीं सुनी तो भास्कर बाबा ने कहा चलो मैं तुम्हें तो लावली सुनाऊंगा आज एक के बाद एक के बाद भास्करबा लावली सुने क्योंकि लावली ठुंगड़ी है मराठी तो ठुंगड़ी है लावणी में ये फर्क हो गया कि लावणी साहित्य साहित्य के हाथ साहित्यों के साहित्यों के, के हाथ में आ गई उसके बहुत उस पर बहुत कंट्रीब्यूशन किया ठुबरी में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं नलन पिया शरद पिया ये सब है मगर लावणी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए लावणी बहुत उभराई मगर बात पे ठुबरी है बोलो और क्या पूछता है आकार ऐसे, से तो हो नहीं सकती। है। से जुड़ गई तो बिल्कुल महाराज की ठुमरिया देखो सब तीनताल में और सब बांधी बांधी हुई ठुमरी है क्योंकि उन्होंने टुमरी नाच के लिए बनाई बिंदा देर भारत की ठुमरी आज गाई गाते नहीं लोग क्योंकि वो गाने के लिए इतने इतनी अच्छी नहीं है नाच के लिए बहुत अच्छी है आधा आधा अदाकारी के लिए बहुत अच्छी <coughs> है बिरजू वगैरह सब वही ठुमरियाँ गाते हैं स्टेज पे और अदा करते हैं क्योंकि बाकी टुमरियाँ बहुत कम गाते हैं तो उनकी टूमरी नाच के लिए खास बनाई हुई वाजीदरी शाह तो खुद खुद ही नाश्ता था और सब नाचते थे ठुमरी जो आई वो ज्यादा कवाल बच्चों से आई कवाल बच्चों ठुमरी बहुत गाते थे वो कवाली गाते थे और ठुमरिया भी गाते थे मुबारक अली कवाल बच्चों का जयपुर में गवैया था वो ठुमरी भी गाता था और पक्का गाना भी गाता था वो तान की रे बहुत प्रसिद्ध था उसके गा उसके महफिल में दो आदमी शाद बैठते थे तान सुनने, सुनने के लिए एक आ, अपना जयपुर के आजाद खास साहब और आगरे के नत्थन खासाब और दोनों दोनों अपने घराने में तान के लिए प्रसिद्ध थे उनके तान के वैल्यूज मुबारक अली से आई थी वो दस बरस के थे दोनों सब बैठ बैठे थे 1870 1870-75 की बात है देखो कैसे कैसे हिस्ट्री कैसी है देखो लोग बोलते हैं ये ताल उन्होंने बनाई वैसी बनाई खास बनाए बनाई जरूर मगर वैल्यूज कहाँ से मिले वो पैदा हुए हैं अपनी बात अपनी बात हुई नहीं है जो तो वो मिल गए उनको तो बोला था वो उधर से वो इंस्पिरेशन आ गया बहुत अच्छा था वो वो बड़े मोहम्मद खा थे ग्वालियर के उनके बेटे थे वो मुबारक अली दूसरे बेटे हद्दू आसुका भी आते थे उधर जयपुर में उनसे उनमें उनमें से, उन उन से सबसे मुबारक अली ज्यादा अच्छे थे ये कौन कहता है मैं नहीं कहता हूँ उसके कि, कि, किताब में कहते ये सब उन्होंने लिखी बात है मथर का कितार आगरे में बहुत प्रसिद्ध थी वैसे अपना दिल्ली में कौन का दिल्ली, दिल्ली में पर सराफत सराफत भी सराफत आदि सराफत तो सिर्फ वैसे ही थी बोलते नत्थन का के याद करता था वो दिलाता था वैसे तो मैं, मैं और एक थोड़ी अच्छी बात तो बताऊँगा ये जो ये जो आगरा बोलते हैं तो हरियाल बोलते हैं ये वो सब जो ये घराना है ये वो घराना है ये घराने के बाद जो होती है एक धान में रखो चीज़ कि सुजान खां आगरे के जो संस्थापक थे उनके उनके उनके बेटे मलुकदास उनके पोते सरस रंग ज्ञान रंग और उस ज्ञान रंग का बेटा ऐसा कुछ था वो जान जगह वो गग्गे खुदा बख्श गग्गे खुदा बख्श गग्गे थे उनको उनको आगरे में कोई सिखाता नहीं था तो गगे खुदा बस पहुँचे ग्वालियर में हद्दूआ सूखा के पाओ लगे और कहा कि मुझे गाना बताओ मुझे आगरे में कोई सिखाता नहीं गाने के उस खलीफा थे और तो गाते नहीं थे क्योंकि गग्गे तो हद्दू असम खान ने कहा कि तुम कैसे गाओगे तो, तो वो बात हम पे छोड़ो आप सिखाइए आपके पांव पे आया मैं आया हूँ तो सिखाइए छः बरस रहे, रहे। गाना पूरा पा लिया और आगरा आ गए और आगरा के चार पीढ़ियाँ उन्होंने सिखाई okay, लोग बोलते हैं आगरा और ग्वालियर अलग है देखो चार पीढ़ी 120 बरस के होके हमारे हो। <coughs> चार पीढ़ियाँ आगरे के उन्होंने सिखाई आगरा किस लिए प्रसिद्ध था ये सब जो घराने थे वो गाने के लिए प्रसिद्ध नहीं थे वो अपने बंदिशों के लिए प्रसिद्ध थे ग्वालियर की बंदिशें थी आगरे की बंदिशें थी सब पूरे पैस, पैसे वैसे तो द्रुपदे ही गाते थे उस वो बंदिशे मोड़ के उन्होंने ख्याल किए और ख्याल गाने लगे द्रुपद के जयपुर में यही वही बात हुई है बिल्कुल अब अल्लाह खास ने बहुत द्रुपदी द्रुपद Uh, मोड़ के ख्याल किए लगे अभी घराना रहा किधर कह रहे थे देखो उस पर और एक दूसरी बात है तो मैं कहना नहीं चाहता था मगर कहने की जरूरत है गगे खुदा वक्त गग्गे थे, थे।, थे। इसलिए उनके गले में तान नहीं तार आ, आ नहीं सकती थी बहुत कोशिश करके वो तान जब लेते थे तो हा हो जाता, ऐसा सब निकल जाता था गला गले से तो चार पीढ़ियों वाले तुम का आगरे के चार चार पीढ़ियों देखो सब खालिफ हुसैन खान साहब की तार भी वैसी थी हा करते थे जो गगे खुदा बसे उनको उनको भी सिखाया था और सब आगरे वाले की तार वैसी थी पूरी जैसे ग्वालियर के तांज जैसे आई उसे नो नहीं ले पाते उनको उनको मालूम था कि वैसे लेने मगर आती नहीं थी ये बात हो गई उसमें तो छोटे छोटे ताने लेके वो चले इसलिए इसलिए आगरे में बहुत छोटे छोटे छोटे छोटे बात पैदा करके वो चलते थे बहुत बहुत तान नहीं चलती थी वो एडजस्टमेंट थी इसलिए उनकी गायत्री थोड़ी अलग हो गई ये सब कन्वीनियंस का भाग है लेकिन रंगीला जो आप कहते हैं रंगीले जैसे खासा वो वो एक तो ही बात तो है वो रंग, वो आगरे घर से उसके सम्बन्ध थे ना फैमिली के संबंध रहे उन खाना सिखाया फयाज खासा साहब के माता ने खाना सिखाया वो आगरे की थी इसलिए आगरा रंगीला हो गया इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये घराने के बात छोड़ दो ये ज़्यादा इस पर कुछ कुछ ये नहीं है ये लोगों को लिखने के लिए सब ठीक है कि ये आगरा है ये उनके इनके कई के लोग बोलते हैं कि हमे, हमें हमें उनके गाने में आगरा और ये इसका बहुत सुंदर संयम संगम दिखता है अरे कहाँ में कहाँ से दिखता है हमें नहीं दिखता है तुम्हें कहाँ से दिखता है ये आगरे के हो गई ये ग्वालियर की हो गई अरे कैसा हो सकता है को क्रिटिक्स होते हैं उनको दिखता है सब <laughs> क्या करे देख रेख समझने की बात है ऐसा नहीं है नहीं सकता है। गाना वैसा तो एक ही है अपने अपने दिमाग से सब चल रहे, रहे। जरूर होता है टा टप्पा इस टप्पा टप्पा हवेली संगीत से उड़ गया हवेली संगीत में टप्पा नहीं था टप्पा तो उससे उठ गया वो।, तो वो, कोठा पे गया तो वो हवेली संगीत से उठ गया कि <coughs> महफिल से उठ गया सुनने में आता नहीं है इसलिए कि लोग, लोग, लोगों को ज्यादा टप्पे मालूम नहीं बहुत कम टप्पे मालूम है मुझे मुझे दो आ, अपने राजा भैया पूछवाले के किताब से मुझे टप्पे मिले जो उन्होंने 60 61 बर्थडे को प्रसिद्ध किया उनमें टप्पे मिले और विष्णु दिगंबर पलुष्कर ने पैंतीस टप्पे छापे छपुआ उनको उनको मिले थे वो गाते थे वो टप्पे हम गाते और बहुत कम टप्पे बहुत लोग काम खाते हैं इसके टप्पे में मिलती ही नहीं अच्छे और सिखाते नहीं लोग सिखाने वाला कौन है मिलता है नहीं चाहिए हाँ बराबर बिल्कुल ठीक ये देखो ये देखो ये देखो कितनी अच्छी बात कही कितनी अच्छी, रहे अच्छी रहे बात की बिल्कुल ठीक है तास्थ रहे तास्थ रहे। बिल्कुल अच्छी बात हाँ हाँ लोग करते रहिए और देखो इन, जो इनके पास है ना तो पीढ़ी पर क्योंकि लोग नहीं। तो इसलिए हम हम बोल रहे थे थे कि कि ग्वालियर ग्वालियर मतलब पहला संगीत उसी का हम जिक्र कर रहे थे कि वो ग्वालियर ऐसा तो ग्वालियर पहला नहीं था जैसा ग्वालियर था वैसा आगरा भी था उस वक्त उसका रूट होगा वही सब, सभी पर ये ये बोल रहे थे कि ख्याल क्या चीज़ होती है है है है है से शुरू हुई नहीं ग्वाल आगरा आगरा आगरा में में में में में में भी थे थे थे जैसे वैसे एक एक तो तो तो उनका ना अभी हम में फरक होता है हाँ। गराने -गराने में फरक होता घराने घराने का इसीलिए उस ऐसा नहीं बोले कि ये एक, ये एक की क्या होता है नहीं क्या होता है कि कई कई ख्याल जो मुझे बताया गुरु जी ने वो ये या आगरे का ख्याल है ये ग्वालियर का ख्याल है ये पटियाला का तो मतलब ख्याल है रचना की हाँ वैसे ये सब रचना, रचना वो उनके घराने की अलग अलग रचना थी इसलिए वो घराने प्रसिद्ध हो गए जाता उनको जो ये जो जो खास बात जो निकली वो, वो रचना की बात मिली गाला तो वैसे बहुत सब मिलता जुलता ही था फरक तो होता ही रहता है गाने में हर बीड़ी में फरक होता है जो तो आप अच्छा अभी आ, आज की बात देखो ना किराना घराना कितने बहुत बहुत फरक हो गया है भीमसेन जो गाता है वो किराना गाता है अलग गाता है वो अपनी खुद की गाय की गाता है वैसे तो होता ही है अच्छे अच्छे अच्छा लोग जब घराने में आते हैं ना तो आप वह अलग रूप से चल अपना पन बता के चलते हैं तो घराना बदलता बदलते ही रहता है गाना बदलना ही चाहिए बदल ताल काल भाव राग की उगम भाव ताल काल की उगमा भाव ताल राग काल की उगम भाव राग ताल समझ सकते हैं काल क्या बात है काल उस उस वक्त का जो संगीत है वो संगीत रहता है वो संगीत होता है परसों तो यूनिवर्सिटी में एक बात ऐसी हुई कि उन्होंने कहा कि बिहार में तीव्र मध्यम लेना नहीं चाहिए वो गलत है और वैसा नहीं गाना चाहिए तो बिहार में बाद में तीव्र मध्यम आ गए और तीव्र मध्यम लेके कर चले तो वैसा नहीं गाना चाहिए तो मैंने कहा आपको कहने वाले कि ये ये गलत है वो ये जो अच्छा नहीं है वो निकल जाएगा जो अच्छा है वो रहेगा और ये गलत है और वो अच्छा है वो वो यू शुड नॉट डिसाइड दैट यू आर नॉट यू आर डो नॉट इन टू डू दैट संगीत तो चला है इसमें जो अच्छा है वो रहेगा और उसको रहने दो दे लाइक दैट दे लाइक दैट बोलो और क्या कुछ रहा है कहो कहो आज बैठे तो पाँच मिनट बैठे हो जाएंगे मेरे दिस दिस कम सेट अ लॉट ऑफ पीपल मुझसे ये है वो है अरे भाई कैसी बात कर रहे हो ये सब तुम खाना सुनो का मजा लो और चलो